शो ठॉक बिल्ही मंदिर दियाना बार नंबर एट पहला प्रश्न स्वामी चैतन्य भारती जब शिविर लेने जाते हैं

तो कहते हैं मैं भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं ऐसा किस भाव से कहते आनंद सत्यार्थी ज्ञान को कोई उपलब्ध हो तो लोगों के मन में विरोध का भाव क्यों जगता है इस पर विचार करना

चैतन्य भारती ज्ञान को उपलब्ध हुए या नहीं ये चैतन्य भारती समझे तुम्हें क्यों चिंता है तुम्हें क्यों अड़चन है इस पर विचार करना चैतन्य भारती का ज्ञान या अज्ञान तुम्हारे जीवन की समस्या नहीं है

दूसरे की समस्याओं को अपनी ना बनाओ अपनी ही समस्याएं इतनी हैं कि हल हो जाएं, तो परमात्मा को धन्यवाद देना लेकिन कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया ऐसा कहा सच की झूठ ये सवाल नहीं है कि लोगों को एकदम प्रतिरोध पैदा होता है

लोगों को चोट लगती उनके अहंकार को चोट लगती तो अरे चैतन्य भारती ज्ञान को उपलब्ध हो गए यह कैसे हो सकता है तुमने उनसे भी बड़ी घटना घटा रखी है कि तुम अज्ञान को उपलब्ध हो गए हो यह ज्यादा बड़ा काम है क्योंकि ज्ञान तो स्वाभाविक है अज्ञान प्रभाव है

ज्ञान तो नैसर्गिक है अज्ञान कृत्रिम है ज्ञानी तो तुम पैदा हुए हो अज्ञान तुम्हारा अर्जन है जब कोई कहे कि मैं अज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं तब चमत्कार है कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाए इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं सभी को होना चाहिए ज्ञान को उपलब्ध

ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि उपलब्ध तो हम उसको होते हैं जो हम नहीं है ज्ञान तो हमारी स्वाभाविक दशा है बोध तो हमारी आत्मा है उसे तो हम लेकर ही आए वह तो सदा सदा से हमारी स्थिति है आश्चर्य तो यह है कि रोशनी अंधेरे में कैसे खो गई

आश्चर्य तो यह है कि जागना जिसका स्वभाव है वह सोखे से गया जब भी तुमसे कोई कहे आनंद सत्यार्थी कि मैं अज्ञानी हूं तब चमत्कार को नमस्कार करना ज्ञानी कोई कहे इसमें क्या अड़चन लेकिन लोगों को अड़चन होती क्योंकि जब भी कोई कहता है मैं ज्ञानी

तो तुम्हारे भीतर चोट लगती तुम्हारे अहंकार को कि मेरे रहते और तुम ज्ञानी हो गए अभी मैं भी नहीं हुआ ज्ञानी और तुम ज्ञानी हो गए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता यह समझदार अगर हो तो कहोगे कह रहे चैतन्य भारती तक ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो मैं भी हो जाऊं अब अर्चन क्या रही जब चैतन्य भारती ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं तो आनंद सत्यार्थी क्यों नहीं हो सकते

प्रसन्न हो कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो प्रसन्न हो आनंदित हो जश्न मनाओ कि एक और व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया तुम्हारे लिए रास्ता और आसान हो गया अज्ञानियों की पंक्ति थोड़ी छोटी हो गई क्यों थोड़ा आगे सरका तुम भी थोड़े आगे बढ़े नहीं लेकिन उल्टा होता है किसी ने कहा कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ कि तुम्हें चोट लगी तुम्हें बेचैनी हुई

और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चेतन भारती ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। यह चैतन्य भारती की चिंता यह तुम्हारी चिंता नहीं है और ऐसी व्यर्थ की चिंताओं में लोग सदियां गवाते, हैं जन्मों को खो दिया है उन्होंने अभी भी सोच रहे हैं अभी भी सोच रहे हैं कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए थे कि नहीं कि महावीर वस्तुतः तीर्थंकर थे कि नहीं

कि जीसस वह ईश्वर के बेटे थे या नहीं अभी भी सोच रहे हैं इतनी देर में तो तुम ही बुद्ध हो जाते तुम ही महावीर हो जाते तुम ही मोहम्मद हो जाते इतनी देर में तो तुम्हारी ही कुरान पैदा हो गई होती इतना समय इसमें गमाया है और इससे होगा भी क्या अगर ये तय भी हो जाए

कि मोहम्मद पैगंबर नहीं थे तो तुम्हें क्या लाभ और यह भी तय हो जाए कि मोहम्मद पैगंबर थे तो तुम्हें क्या लाभ लाखों लोग मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर थे लाभ क्या है उतने ही लाखों मानते हैं कि नहीं थे लाभ क्या है दूसरा कहां है इससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं ऐसे व्यर्थ के प्रश्न यहां लाओ ही मत

अपनी चिंता करो समय ऐसे ही काफी गमाया है और ना गवाओ अपने जीवन से संबंधित प्रश्न उठाओ ताकि उन प्रश्नों को मैं काट सकूं तुम्हें तो निष्प्रश्न कर सकूं यह प्रश्न उठाना भी हो तो चेतन भारतीय को उठाना चाहिए कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ या नहीं

तो चैतन्य भारती डर के मारे उठाते नहीं बाहर जाके कहते होंगे यहां नहीं कहते कहना चाहिए मुझसे तुम चिंता ना करो चैतन्य भारती की और जब कोई ज्ञान को उपलब्ध होगा तो मैं ही घोषणा करूंगा तुम चिंता क्यों करते हो

चेतन भारती ज्ञान को उपलब्ध होंगे तो चेतन भारती को कहने की जरूरत नहीं रहेगी मैं कहूंगा मैं गवाही रहूंगा इतनी जल्दबाजी करोगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनोगे व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ की समस्याओं में उलझ जाओगे और फिर भी मैं तुमसे कहता हूं

ज्ञान को उपलब्ध होना बड़ी घटना नहीं बहुत छोटी घटना सरल घटना सरल है इसलिए कठिन है इतनी सरल है इतनी सुगम है यही कठिनाई अहंकार कठिन बातों में रस लेता है क्योंकि कठिन बातों में होती चुनौती अहंकार चढ़ना चाहता गौरी गौरीशंकर

अहंकार जाना चाहता चांतारों पर यह अहंकार है जिसने ज्ञान को बहुत बड़ी बात बना लिया है खूब बड़ी बना ली बात अब चढ़ने का मजा है और शिखर पर झंडा गढ़ा के चिल्ला के कहेंगे कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए यह मैं का ही उद्घोष रहेगा

और मैं बिना उद्घोष के नहीं रह सकता मजा ही इस बात में मजा ज्ञान में कम है ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं इसकी घोषणा में ज्यादा है और यही सब अज्ञान के रास्ते हैं मैं तुमसे कह रहा हूं यह कि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है उपलब्ध नहीं होना है उपलब्ध होने की भाषा ही जाने दो

यह कोई पाने की चीज नहीं है जो आगे कभी भविष्य में मिलनी प्रयास से मिलनी है प्रत्न से मिलनी यह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो चल चल के मिलनी यह ऐसी मंजिल है जो बैठ जाओ तो मिल गई बैठ जाओ तो पता चलता है कि मिली ही थी दौड़ते थे इसलिए चूकते थे चैतन्य भारती

इसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं और आनंद सत्यार्थी भी इसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध हो एक झीना सा घूंघ डाल रखा है जब चाहो तब पर्दा हटा दो लेकिन यह घोषणाएं पर्दे को और मोटा कर देंगी यह घोषणाएं पर्दे को और सघन कर देंगी

तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैतन्य भारतीय ज्ञान को उपलब्ध हो गए यही कह रहा हूं उपलब्धि की भाषा जाने दो तो चैतन्य भारतीय ज्ञान को उपलब्ध है ही ये घोषणा छोड़ दो इसकी चिंता ही ना लो और तुम भी आनंद सत्यार्थी इसी क्षण वहां हो जहां होना है हम परमात्मा में हैं ही

लेकिन हमने हर चीज को महत्वाकांक्षा बना लिया परमात्मा को भी ज्ञान को भी सत्य को भी यह मन का खेल हर चीज को महत्वाकांक्षा बना देता है क्योंकि जब महत्वाकांक्षा बन जाती तो भविष्य पैदा हो जाता है जब भविष्य पैदा हो गया तो बस यात्रा शुरू हुई क्या पाना है ज्ञान पाना है सत्य पाना है मोक्ष बस पाने की दौड़ मन है और जहां मन है वहां कहां मोक्ष वहां कहां ज्ञान

जिस दिन ज्ञान घटेगा उस दिन तुम चकित होकर हैरान हो, हो कि कैसे आश्चर्य की बात है कि मैं अज्ञानी था यह हो ही नहीं सकता अज्ञान हो ही नहीं सकता और मैं मानता रहा मानता रहा मेरी मान्यता उसे बनाए रखी बनाए रखी मैं उसे जलाए रखा हजार हजार मेहनत करके और सबसे बड़ी मेहनत अज्ञान को बचाने की है कि ज्ञान पाना है यह सबसे बड़ी आड़

ज्ञान पाना है अर्थात आज तो होगा नहीं कल होगा और कल कभी आता नहीं ज्ञान पाना है मतलब भविष्य की योजना बनानी अभी तो जैसे अज्ञानी हैं रहेंगे कल ज्ञान को उपलब्ध होंगे लेकिन ख्याल रखना अगर आज अज्ञानी रहे तो अज्ञान की परत आज 24 घंटे और मजबूत होगी अगर आज नहीं टूट सकती थी तो कल कैसे टूटेगी कल तो टूटना और मुश्किल हो जाएगी तोड़नी हो तो अभी इसी क्षण

टाल मत टाली कि सदा के लिए टाली अभी या कभी नहीं तुम सब ज्ञानी हो यह मेरा उद्घोष तुम अभी ज्ञानी हो तुम्हें पता हो या ना हो सारा अस्तित्व ज्ञानपूर्ण है क्योंकि परमात्मा सबके भीतर मौजूद है

तुम ये उपलब्धि की भाषा छोड़ दो तुम्हारे मन को चोट लगी कि चैतन्य भारती कहते हैं कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया तुम्हें इस पर भरोसा नहीं आया क्यों क्यों भरोसा ना आया क्या अड़चन आई तुम्हें यही अड़चन आई कि इतना कठिन काम और चैतन्य भारती ने कर लिया इतना महाकठिन काम कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर कर पाता है चैतन्य भारती कर ली

तुमने गौरीकर नाहक खड़ा कर रखा है ज्ञान कोई गौरीशंकर नहीं समतल भूमि पर चलना है चलना भी कहना ठीक नहीं समतल भूमि पर बैठना है विश्राम है ज्ञान विराम है ज्ञान

लेकिन हम व्यर्थ के प्रश्नों में और समस्याओं में समय खराब करते चेतन भारती कहें तो खूब ताली तो उनका स्वागत करना फूल मालाएं पहना देना हर क्या है चलो एक आदमी और ज्ञान को उपलब्ध हुआ है बैंड बाजी बजा देना सेहनाई बजा देना

और उत्फुल्ल होना बुरा क्या है कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई लेकिन मैं अपने सन्यासियों को कहना चाहता हूं मैं तुम्हारी घोषणा करूंगा जल्दी ना करो जल्दबाजी अज्ञानी का लक्षण है

जब मैं तुम्हारे लिए बोल सकता हूं तो तुम चुप ही रहो तुम बोल के अपने लिए व्यर्थ अर्चन खड़ी कर लोगे और डर यह है कि तुम्हारे बोलने में कहीं अहंकार कर रस्सी ना हो ज्यादा संभावना यही है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी समाधि

तुम्हारे अहंकार का नया आभूषण हो तब ज्ञान तो और दूर हो जाएगा समाधि और दूर हो जाएगी और बजाय इसके कि तुम जागते तुम और गहरी निद्रा में खो जाओगे और मैं चाहता हूं कि तुम जागो जाग जाओगे तो मैं दुनिया को कह दूंगा तुम घबराओ मत मैं चाहता हूं लाखों लाखों लोग जागे

घटना इतनी सरल हो जानी चाहिए कि जो भी घड़ी भर शांत बैठना सीख ले वही जाग जाए इतनी ही सरल बनाने की चेष्टा में संलग्न हूं इसलिए मुझसे नाराज हैं साधु सन्यासी क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी दुर्धर साधना को बड़ी कठिन साधना को जिसका वो सदियों से गुणगान करते रहे और जिसको पाने में जन्म जनम लगते

उन्होंने सन्यास को बड़ा कठोर और कठिन बना दिया था असंभव बना दिया था उस पर ऐसी शर्तें लगा दी थी कि कोई पूरी ही ना कर पाए मैंने सब शर्तें अलग कर ली हैं सन्यास से इसका अर्थ समझते हो सन्यास से सारी शर्तें अलग करने का अर्थ है कि मैंने निर्वाण से सारी शर्तें अलग कर ली मैंने कह दिया कि तुम जैसे हो ऐसे ही पर्याप्त हो जरा भी कुछ जोड़ना नहीं जरा भी कुछ घटाना नहीं

तुम जैसे हो परमात्मा के प्यारे हो इससे साधु संत नाराज स्वामी पुराने ढपके बहुत नाराज है परेशान है उनकी परेशानी स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने इतना उपवास किया इतनी तपश्चर्या की घर द्वार छोड़ा तब वो सन्यासी हुए

तुमने ना घर छोड़ा न द्वार छोड़ा न उपवास किए न व्रत किए और तुमको मैंने सन्यास दे दिया तुम इस इशारे को समझो इसका अर्थ यह है कि मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि सन्यास कोई पाने की बात नहीं है सिर्फ समझ की एक छोटी सी किरण है प्रयास नहीं है सिर्फ बोधमात्र

मगर जब यह बोध तुम्हें हो जाए तो तुम चकित हो कि इस बोध को हो गया है ऐसा किसी से कहने का भाव भी पैदा नहीं होगा क्या कहना है जो समझ सकते हैं समझ लेंगे हां तुम्हारा जीवन तुम्हारा उठना बैठना प्रसाद पूर्ण हो जाएगा तुम्हारे एक एक शब्द में माधुर्य हो जाएगा संगीत हो जाएगा तुम्हारे पास जो आएंगे उन्हें प्रतीत होने लगी

एक अपूर्व शीतल था तुम्हारे पास बूंदाबांदी होने लगेगी लोगों को खबर मिलने लगेगी अपने से खबर मिलने लगेगी और यह ज्यादा आनंदपूर्ण हुआ होता कि आनंद सत्यार्थी को पता चलता कि चैतन्य भारती ज्ञान को उपलब्ध हो गए आनंद सत्यार्थी ये खबर लाते

कि मुझे लगता है चैतन्य भारती ज्ञान को उपलब्ध हो गए तब मजा बहुत होता है तब आनंद बहुत होता है मगर चैतन्य भारती ने घोषणा करके आनंद सत्यार्थी को और दुश्मन बना लिया है अब तो चैतन्य भारती किसी दिन ज्ञान को भी उपलब्ध हो जाए तो भी आनंद सत्यार्थी को दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वह कहेंगे तो पुराने ही घोषणा करते रहे

आज ही चेतन भारती ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं मगर आनंद सत्यार्थी को भरोसा ना आएगा कहना क्या है हीरा पायो गांठ गठिया बाको बार बार क्यों खोले मिल गया हीरा चुपचाप अपनी गांठ में संभाल लो फिर मैं हूं यहां शिष्य के बहुत काम

गुरु अपने सिर ले लेता है उसके पाप भी उसके पुण्य भी उसका अज्ञान भी उसका ज्ञान भी एक बार तुम तो मेरी नौका में सवार हो गए फिर अब जो भी होगा मुझे कहने दो तुम इस तरह की बातें कहोगे तो व्यर्थ की अड़चने पैदा होंगी

लाभ नहीं होगा किसी को हानि होगी इस प्रश्न को मैंने इसीलिए लिया कि और और लोगों ने भी मुझे पत्र लिखे कि चेतन भारती ऐसा कहते हैं कि चेतन भारती वैसा कहते हैं। कि चेतन भारती की इतनी शिकायतें मेरे पास आई हैं कि जिसका हिसाब नहीं और उन शिकायतों का कुल कारण इतना है कि तुम्हारे जीवन से प्रकट होने दो

मत कहो तुम्हारे निशब्द में यह भाव अपने आप दूसरे के प्राणों में जगमगाए यह धुन दूसरे को सुनाई पड़े बस ठीक है कहने से प्रयोजन भी क्या है क्या तुम सोचते हो तुम्हारे कहने से कोई मान लेगा कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो जो मान भी लेते वो भी नहीं मानेंगे क्योंकि तुम उनके अहंकार को चोट कर दिए

उनके अहंकार को गांव लग गया वो बदला लेंगे क्या तुम सोचते हो कि तुमने ये, ये कहने से कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाएगा बातों में वजन होता है या नहीं होता है तुम्हारी उदघोषणाओं से बातों का कोई वजन नहीं बढ़ता सन्यासी को खूब सावधान होना चाहिए क्या कहे क्या ना कहे

खूब होश पूर्वक एक एक शब्द बोलना चाहिए और चेतन भारतीयों को मैं बाहर भेज रहा हूं यह उनकी साधना है उन्हें भेजता हूं उन शिविर लेने यह उनको दी गई साधना है इसमें जरा चूके तो गिरेंगे यह कठिन साधना है संभल के चलने की जरूरत है

क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई दुनिया में है भीड़ सबसे बड़ी कठिनाई लोग मुझे पूजें लोग मुझे माने लोग सम्मान दें लोगों की आंख मुख पे लगे यह रस अहंकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म रस है। तो जब मैं चेतन भारती को भेज रहा हूं तो उन्हें समझ ही लेना चाहिए

कि यही उनका रोग होगा कहीं भीतर जिसको तोड़ने की मैंने चेष्टा की है किसी को ऐसे ही कहीं नहीं भेज देता हूं यहां जिसको भी जो काम दिया गया है उसका प्रयोजन है जिस दिन प्रयोजन पूरा हो जाएगा उस दिन काम बदल दिया जाएगा चेतन भारती को भेज रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि यही उनकी एकमात्र बीमारी जिस दिन यह टूट जाएगी उस दिन ज्ञान मिला ही हुआ है मिला ही था बस ये एक बीमारी है

इस बीमारी को तोड़ने के लिए उन्हें बाहर भेज रहा हूं भीड़ में भेज रहा हूं क्योंकि उनको यहां आश्रम में बिठा दिया जाए तो यह बीमारी को टूटने की चुनौती न मिलेगी चुनौती से ही बीमारियां टूटती तो जब मैं किसी को भेजता हूं कहीं उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ प्रयोजन होगा कोई अर्थ होगा किसी और को भेज सकता था

लेकिन इतने हजारों सन्यासियों में से चेतन भारतीयों को चुना है जाने के लिए मृदुला को चुना है जाने के लिए तो समझ लेना चाहिए उनको कि कहीं कोई रस होगा उस रस की आखिरी जड़ काटने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं उस जड़ को पानी मत दो उसे काटो जिस दिन कट जाएगी और आज कट सकती अभी कट सकती क्योंकि जड़ तुम्हारे मानने में है

यहां मानना गिरा कि वहां अज्ञान गया अज्ञान को तुम संभाले हो ज्ञान की घोषणा अज्ञान को बचने का आखिरी उपाय हो सकती है दूसरा प्रश्न मैं आपको सुनते सुनते कई बार रोने लगता हूं और मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब मेरे आंसू सूख गए और मैं आनंद विभोर होकर उड़ाने भरने लगा

कृपया इस स्थिति को समझाए प्रदीप चैतन्य यह स्थिति नहीं है यह सौभाग्य है इसे समझो मत इसे जियो अक्सर तो हम उन बातों को समझना चाहते हैं जो समस्याएं हैं

समस्याओं को समझने के द्वारा हम हल करना चाहते यह कोई समस्या नहीं है यह समाधि की पहली पग ध्वनि है ये पास आती समाधि की पहली लहर है। यह पहली सुगंध है जो तुम्हारे नासा पुटों को भर रही है इसे समस्या ना बनाओ

इसे समझने की चेष्टा ना करो क्योंकि समझने की चेष्टा की तो अवरुद्ध हो जाएगी यह घटना यह प्रवाह बंद हो जाएगा क्योंकि जिस चीज को भी हम समझने बैठ जाते हैं बुद्धि बीच में आ जाती घटना घट गट रही है हृदय में समझना घटेगा बुद्धि में बस बुद्धि बीच में आई कि हृदय सिकुड़ जाएगा हृदय

बहुत संवेदनशील है विचार बुद्धि तर्क विश्लेषण व्याख्या इन सबको नहीं झेल पाता बंद हो जाता तुम्हारे जीवन में प्रेम उठा और कोई तुमसे पूछे, प्रेम क्या है पहले समझाओ

अगर तुम समझाने बैठ गए तो एक बात पक्की समझना है कि वो जो प्रेम का छोटा सा अंकुर उमगा था मर जाएगा और तुम अगर समझने में लग गए कि प्रेम क्या है तो प्रेम की जो झलक आई थी वो खो जाएगी कुछ चीजें हैं जो समझी नहीं जाती जी जातीं तुमने कहा मैं आपको सुनते सुनते कई बार रोने लगता हूं

और मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब मेरे आंसू सूख गए और मैं आनंद विभोर होकर उड़ाने भरने लगा प्रदीप चैतन्य सुबह हो रहा है सौभाग्य हो रहा है इसे समझने की चेष्टा ना करो समझना छोड़ो इसमें डुबकी मारो उसी डुबकी से समझ आएगी समझ लगाई तो डुबकी रुक जाएगी इसमें डूबो भाव विभोर हो जाओ

लेकिन मन हर चीज के पीछे प्रश्न चिन्ह लगाने की कला जानता है हर चीज के पीछे जिन चीजों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकती उन उनपे भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है और एक दफा प्रश्न चिन्ह मन ने लगा दिया तो बस यात्रा अपना रुख बदल देती अपना मोड़ बदल देती तुम गलत रास्ते पर उतर जाते सुबह हुई

सूरज उगा पक्षियों ने गीत गाए और मैंने तुमसे कहा कितनी सुंदर सुबह और तुमने पूछा सौंदर्य यानी क्या अब देखो एकदम तुम्हारा चित न तो सूरज को देखेगा अब न पक्षियों के गीत सुनेगा न आकाश में भटकते हुए शुभ बादल देखेगा ये सुबह की ताजगी ये सुबह की मदमस्ती सब तुमने एक तरफ एक प्रश्न चिन्ह लगा के हटा दी

तुम्हारी आंखें तुम्हारे प्रश्न चिन्ह से भर गई सौंदर्य क्या और कौन सौंदर्य को कब बतला पाया है कौन सौंदर्य को कब समझा पाया है मैं भी ना समझा सकूंगा और जब भी ऐसी बातें समझाने की कोशिश की जाती तो कुछ समझाया जाता है कुछ और समझ में आता है ये बातें समझाने की हैं ही नहीं मैं समझाऊ भी तो सुनोगे तुम

और तत्क्षण सुनते ही तुम्हारे भीतर अपने अर्थ पैदा हो जाएंगे मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र से कह रहा था बड़ा खुश था और छाती फुलाए बैठा था तो मित्र ने पूछा कि बड़े खुश हो बड़ी छाती फुलाए बैठे हो मामला क्या उसने कहा आज मैंने पत्नी को ऐसी गुड़की थी बस समझो चारों खान ने चित्त कर दिया एक घुड़की में

मित्र ने पूछा कि भरोसा नहीं आता क्योंकि तुम्हारी पत्नी को हम जानते हैं और तुम्हें भी जानते हैं हमें वो दिन भी याद है जब पत्नी तुम्हारी पीछा की थी और तुम घबरा के बिस्तर के नीचे छुप गए थे पत्नी मोटी है और तगड़ी है तो बिस्तर के नीचे तो आ नहीं सकती तो वही एक बचाव की जगह

इसी बीच मेहमानों ने कुछ द्वार पर दस्तक दे दी थी तो पत्नी हाथ जोड़ने लगी थी कि बार आ जाओ अभी मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे तो हमें वो दिन याद है कि तुमने कहा था कि नहीं आते आज पता ही चल जाए दुनिया को कि इस घर का मालिक कौन है जहां बैठना वहां बैठेंगे घर का मालिक कौन है आज ये तय ही हो जाए मेहमानों के सामने ही तय हो जाए ताकि दुनिया को भी पता चल जाए कि घर का मालिक कौन है तो मित्र ने कहा हम मान नहीं सकते कि तुम्हारी घुड़की से

लेकिन मुल्ला ने कहा कि मानो बड़ी बकवास लगा रखी थी उसने खोपड़ी खाए जा रही थी मैंने कहा बस एक शब्द और बोल कि सिर खोल दूंगा कि एकदम रास्ते पे आ गई मित्र ने कहा फिर क्या हुआ मुल्ला मुलासुन का फिर क्या हुआ एक शब्द नहीं बोल सकी बोली अरे जा जा तीन शब्द बोली एक घुड़की में रास्ते पर ला दी एक शब्द बोलती तो मजा चखा देते

डर के मारे तीन शब्द बोली कि अरे जा जा अर्थ कौन लगाएगा अर्थ तो तुम लगाओगे कोई सौंदर्य का पारखी अपने सौंदर्य बोध को भी तुम्हारे भीतर उतार दे तो भी तुम्हारे पात्र में पड़ते ही अमृत जहर हो जाए

तुम्हारा पात्र ऐसी गंदगी से भरा है तुमने ऐसा कूड़ा करकट अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है कि किरण भी उतरेगी उतरेगी तो गंदी हो जाएगी इसलिए कुछ बातें समझाई नहीं जाती एक तो उन्हें समझाना कठिन क्योंकि वे शब्द की पकड़ में नहीं आती

दूसरा उन्हें समझाना उचित भी नहीं क्योंकि जिसको तुम समझाओगे वो उनके अपने अर्थ निकालेगा इसलिए बुद्ध ईश्वर के संबंध में चुप रह गए सत्य के संबंध में चुप रह गए नहीं बोले सो नहीं बोले लाख लोगों ने पूछा लाख उपायों से पूछा नहीं बोले सो नहीं बोले जब भी बुद्ध किसी गांव में आते थे तो उनके

सिस गांव में घोषणा कर देते थे कि ये 11 प्रश्न बुद्ध से मत पूछना उनका समय खराब मत करना उन 11 प्रश्नों में सारे दर्शन शास्त्र के मूल प्रश्न आ जाते अगर तुम 11 प्रश्न छोड़ दो तो फिर पूछने को कुछ बचता नहीं या फिर पूछने को जीवन की वास्तविक समस्याएं ही बचती व्यर्थ का ऊहा नहीं बचता फिर तुम्हारे रोग ही बचते कि इनकी औषधि

की तलाश तुम करो फिर तत्व की ऊंची ऊंची बातें और ऊंची ऊंची उड़ाने नहीं बचती फिर सौंदर्य क्या है और सत्य क्या है और निर्वाण क्या है और ईश्वर क्या है और ईश्वर ने जगत को बनाया तो क्यों बनाया और जन्म के पहले हम थे या नहीं और मृत्यु के बाद हम होंगे या नहीं इस तरह के सारे प्रश्नों को बुद्ध ने कहा अव्याख्या इनकी कोई व्याख्या मत पूछना

और फिर तुम तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हो ये तुम्हारे भीतर घटना घट गट रही है क्यों इसका स्वाद नहीं लेते क्यों नहीं इसे पीते इसमें और डोलो और मस्त हो जाओ अभी और इसमें डुबकी लग सकती है लेकिन मन डरता है डूबने से

मन कहता है पहले सोच समझ लो एक संन्यासी ने कल मुझे पूछा कि मैं आना चाहता हूं आपके पास चाहता हूं आप मेरे सिर पे हाथ रखें मगर मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि आपकी शक्ति मेरी शक्ति को दबा दे कहीं ऐसा तो ना होगा

कि मैं सदा के लिए आपका गुलाम हो जाऊं इसमें कोई सम्मोहन तो नहीं छिपा है सिर पर हाथ हो कितने प्रश्न चिन्ह मन ने उठा दिए अब ऐसा आदमी क्या खाक सत्य की यात्रा कर सकेगा इतना भयभीत आदमी इतना भीरू

इतना डरा हुआ आदमी एक कदम ना उठा सकेगा कैसे उठाएगा उन मित्र ने लिखा है कि पहले आप मुझे आश्वस्त करें आना चाहता हूं आप दूसरों के सिर पर हाथ रखते हैं मन में मेरे भी बड़ी आकांक्षा उठती मगर पहले आश्वस्त करें इसमें कोई जोखिम तो नहीं

अब मैं कैसे आश्वस्त करूं और मैं ही आश्वस्त करूंगा उससे हल क्या होगा अगर मैं कह भी दूं कि बिल्कुल आश्वस्त रहो तो मन दूसरा संदेह उठाएगा कि इस आश्वासन पर विश्वास करना कि नहीं करना जिस मन ने पहले प्रश्न उठाए थे वह मन इतने से कुछ आश्वस्त तो ना हो जाएगा वो कहेगा कि पता नहीं यह आश्वासन सच्चा है कि झूठ

फिर जोखम कोई नहीं है इसका पक्का भरोसा कैसे हो कौन भरोसा दिलाए नहीं मैं तुमसे नहीं कह सकता कि जोखम नहीं जोखम तो है जोखम पक्की है यह मिटने का रास्ता है और बड़ी जोखम क्या होगी तो एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि जोखम निश्चित है

मेरे पास आए तो मिटोगे मुझसे निकटता बनाई तो तुम वही तो ना रह सकोगे जो तुम हो नहीं तो निकटता बनाने का अर्थ क्या हुआ सामीप्य का प्रयोजन क्या हुआ सत्संग का राज ही क्या है और यही तो कि शिष्य गुरु के निकट आए आए आए खो जाए बचे ना बचे ही ना

तो मैं तुम्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि तुम्हें दबाऊंगा नहीं तुम्हें बिल्कुल मिटाऊंगा दबाने में तुम बच जाओगे दबाया हुआ तो कभी उभर सकता है लौट सकता है दबाया हुआ तो कसमकस करेगा दबाऊंगा नहीं सिर्फ मिटाऊंगा तुम बचोगे ही नहीं ऐसे उपाय कर रहा हूं सम्मोहन नहीं है यह तो सीधी मृत्यु है

सम्मोहन का तो मतलब होता है आदमी भी बचा है और जो सम्मोहन में है वो जाग भी सकता है सम्मोहन से नींद कितनी ही गहरी हो टूट सकती सम्मोहन कितना ही गहरा हो आदमी उससे चौंक सकता है बड़े से बड़े सम्मोहनविद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कितना ही गहरी सम्मोहन की अवस्था हो अगर उस आदमी की इच्छा है जागने की तो वह तत्ण जाग

अगर उसकी इच्छा के विपरीत तुम कोई काम कराना चाहते हो उसका सम्मोहन तत्क्षण टूट जाएगा इस पे बहुत प्रयोग हुए वह आदमी और सब काम कर देगा एक युवक कुछ वर्षों तक मेरे पास था उसे सम्मोहित होने में क्या होता है इसे जानने की बड़ी आकांक्षा थी

तो मैं उसे सम्मोहन का पूरा शास्त्र सिखा रहा था वो बड़े गहरे सम्मोहन में जाता भी था और फिर उस अवस्था में उससे जो भी कहो वैसा ही करेगा अगर उसे एक तकिया दे दो और कहो कि ये बड़ी सुंदर स्त्री तो से बिल्कुल गले लगा लेगा और नाचेगा कूदेगा, चूमेगा आलिंगन करेगा और दीवाना हो जाए

अगर उसको यह भी कह दो कि दीवान नहीं है यह दरवाजा है तो सिर टूट जाए मगर निकलने की कोशिश करेगा वो एक दफ्तर में काम करता था बड़ी कम तनख्वाहें थी और मेरे परिचित मित्र उसे अपने दफ्तर में लेने को तैयार थे दुगनी तनख्वाहें पर

मगर उस युवक की आदत थी कि जिस चीज को पकड़ ले उसको छोड़ने में डरता था वो नौकरी छोड़ने में डरता था दुगनी तनख्वाह की नौकरी मिलती है ज्यादा सुविधापूर्ण नौकरी मिलती है। मगर वो नौकरी छोड़ने में डरता था तो मेरे मित्र ने कहा कि आप इसको सम्मोहित करते हैं ये दीवाल तक से निकलने की कोशिश करता आप सम्मोन में क्यों नहीं कह देते इसे कि तू ये नौकरी छोड़ दे मैंने कहा यह बात तो बड़ी सीधी है उसे सम्मोहित किया सब काम उसने करके दिखाए

गाय नहीं है और उससे कहा कि दूध दो तो बैठ गया और दूध दोहने लगा जो गाय है ही नहीं उसका दूध दोह रहा है उससे जो कहा वही माना तुम चकित हो गए उसकी गहराई काफी बढ़ती थी उसके हाथ पे कंकड़ रख दो कहो कि यह अंगारा है तो चीख मार के कंकड़ फेंकता था इतना ही नहीं उसके हाथ पे फपोला आ जाता था इतना गहरा उसका सम्मोहन जाता था

मगर जब मैंने उससे कहा कि तू नौकरी छोड़ देव आंख खोल के बैठ गया उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगा मैं एकदम हैरान हूं नहीं छोड़ूंगा बस ये भर बात आप मुझसे मत कहना साधारण कंकर ठंडा कंकर हाथ पे फपोला ले आता था उसका मन ही धोखा नहीं खा जाता था शरीर भी धोखा खा जाता था

शरीर पे फपोले का आना आसान मामला नहीं है बड़ी गहरी उसकी निष्ठा थी लेकिन जैसे ही नौकरी की मैंने बात की वो एकदम उठ के बैठ गया वो लेटा भी नहीं रहा कि चुपचाप पड़ा रहता कुछ नहीं एकदम उठ के बैठ गया उसने आंख खोल दे दूंगा ये बात भर आप समझ कहना। नौकरी मैंने छोड़ूंगा सम्मोहनविद कहते हैं कि सम्मोहन कितना ही गहरा हो

तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुमसे कुछ भी नहीं करवाया जा सकता वो जो तुम कर रहे हो वो भी तुम्हारी इच्छा के अनुकूल उसमें भी तुम्हारे संकल्प का ही हाथ तुम्हारे संकल्प विपरीत नहीं ये भी तुम्हारी मर्जी है मैं सु... तुम्हें सम्मोहित नहीं कर रहा हूं सन्यास कोई सम्मोहन नहीं है संन्यास तो आत्मविसर्जन है मैं तो तुम्हें मिटा रहा हूं तुम्हें शून्य करना है सम्मोहित नहीं

तुम्हारे भीतर कोई भी ना बचे तुम्हारी गर्दन ही काट डालनी और जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई भी ना बचेगा एकदम सन्नाटा होगा उसी सन्नाटे में तुम पहचानोगे अपने स्वभाव को उसी सन्नाटे में जब तुम मिट जाओगे पाओगे कि तुम कौन हो इस विरोधाभासी वक्तव्य को खूब याद रखना क्योंकि सत्य की इससे निकटतम और कोई घोषणा नहीं हो सकती

तुम मिट जाओगे तो पाओगे कि तुम कौन हो तुम ना रहोगे तो होोगे पहली बार जोखम तो है जोखम बड़ी है सोच समझ के ही मेरे करीब आना प्रदीप चेतन पूछते हो क्या हो रहा है तुम्हें व्याख्या न करूंगा विवेचन नहीं करूंगा लेकिन जो हो रहा है

अपूर्व हो रहा है तुम धन्यभागी हो तुम्हें आशीर्वाद देता हूं विवेचन नहीं करता व्याख्या नहीं करता तुम इसमें और गहरे जाओ तुम जोखिम उठाओ यह सावन की मतभरी रात श्यामल पुलकों में लुक छिपकर उल्लास भरी बह रही बात मधुपीपी कर हो गए मत

वन वल्लरियों के सिथिल गात सावन की विवहल चपल रात परिमल की घिरी घटा प्यारी दिसि दिसि से उमड़ा सोमपात चंचल है रोम रोमरोम जगके अंग अंग रति रस के विकल स्नात सावन की प्यासी त्रसित रात नस नस में

छलक छलक उठती कैसी तृष्णा मदिरा अज्ञात किस नव तरंग से कसक वक्ष कर रहा प्रबल उत्तप्त घात यह सावन की अनमोल रात इस प्रेरित लोलित रति गति में जब झूम झमकता विशुद्ध गात गोरी बाहों में कस प्री को कर दू चुंबन से सुराय स्नात यह सावन की मतभरी रात तुम्हारे जीवन में सावन आ रहा है सावन की पहली खबर आ गई

वे आंसू आंसू नहीं मोती हैं जो तुम्हारी आंखों से झरते हैं वे मोती हैं क्योंकि तुम्हारे चेष्टा से नहीं झरते वे मोती हैं क्योंकि तुम्हारे प्रयास से नहीं झरते क्योंकि झूठे नहीं हैं इसलिए मोती हैं। सच्चे हैं तुम भाव विभोर हो जाते हो फिर आंख गिली हो जाती

जब आंख स्नेह से भरती है प्रीति से भरती हैं तो और आंखों के पास देने को क्या है आंसुओं की श्रद्धांजलि आंसुओं की गीतांजलि आंसुओं की आरती और वे आंसू तुम्हारी आंख में जले हुए दिए हैं।

और इसीलिए जल्दी ही पहले तुम रोते हो फिर पता नहीं चलता कब आंसू सूख गए और कब मैं आनंद विभोर होकर उड़ाने भरने लगा वे आंसू रास्ता खोलते तुम्हारी आंखों को निर्मल कर जाते और आंखें निर्मल हो जाती तभी उड़ाने भरी जा सकती वे आंसू तुम्हें हल्का कर जाते और जब तुम हल्के हो जाते हो तो पंख लग जाते नहीं तुम तो मत पूछो कि कृपया इस स्थिति को समझाए समझाऊंगा नहीं

इस स्थिति में और गहरे जाओ तो समझ आएगी और वह समझ मस्तिष्क की नहीं होगी हृदय की होगी वह समझ प्रीतिपगी होगी वह समझ समझ होगी उस समझ को ज्ञानियों ने ज्ञान नहीं कहा है प्रज्ञा कहा है वह अलग ही बात है एक है बुद्धि की समझ वह अनुमान है दर्शन शास्त्र उन्हीं अनुमानों से भरा है और एक है

हृदय की प्रीति पगी समझ प्रेम से उमगी समझ प्रेम से नहाई हुई समझ वह बात और है, वही धर्म का जगत है वही समझ काम आएगी लेकिन उसे मैं नहीं समझा सकता और पियो और मदमस्त हो

ये जो सावन आ रहा है तुम्हारे चारों तरफ ये जो तुम हरे होने लगे हो ये जो फूल खिलने लगे हैं ये जो घटाएं घुम रही हैं इनको बौद्धिक विचार बनाना मत भूलकर भी अन्यथा पास आता सावन कब दूर हट गया पता भी ना चलेगा अगर सोचने बैठ गए कि आंख में आंसू क्यों आते आंसू सूख जाएंगे क्योंकि सोचना आंसुओं के विपरीत है

और आंसू सूख गए सोचने के कारण तो उड़ाने बंद हो जाएंगी और तब मन सवाल उठाएगा कि क्या हो गया अब उड़ानें बंद क्यों हो गई अब आंख में आंसू क्यों नहीं आते एक किसी मित्र ने मुझे पूछा है कि पहले मैं आता था तो सुन के आनंदमग्न हो जाता था

आंखें आंसुओं से भर जाती थी डोलने लगता था जैसे नाग फन उठा के बजती बीन को सुन के डोलने लगता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता क्या कारण आ गया है कुछ और कारण नहीं अब तुम जरा समझदार हो गए अब तुम जरा सोच विचार करने लगे

अब तुम कपने के पहले सोचते हो कि कपना क्या है? वो तो सांप भी सोचने लगे कि ये बीन बज रही है तो मैं डोल क्यों रहा हूं बस डोलना रुक जाएगा तत्ण रुक जाएगा जहां ये विचार आया कि डोलना बंद हो जाएगा विचार मस्ती के विपरीत है और विचार सदा आता है जब तुम पहली दफा यहां आते हो

तब तुम्हें कोई विचार नहीं होता तुम सुनते हो बीन और डोलने लगते हो फिर अनुभव हुआ तो अनुभव के ऊपर मन प्रश्न चिन्ह लगाता है फिर प्रश्न चिन्ह लगा कि बस अर्चन शुरू हुई मन ने तुम्हें भटकाया मन तुम्हें ले चला किसी और रास्ते पर जो कि आत्मा का रास्ता नहीं जो कि परमात्मा का रास्ता नहीं प्रश्न ही छोड़ दो

मेरे पास अगर आंसू घटते हो तो अंगीकार करो अहोभाव से अगर शरीर डोलने लगता हो अंगीकार करो अहोभाव से अगर थिर हो जाता हो अंगीकार करो सहज भाव से चिनमय योगी ने पूछा है कि आपको सुनते सुनते एकदम तंद्रा जैसी अवस्था हो जाती फिर नाप दिखाई पड़ते

ना आपके शब्द सुनाई पड़ते ये क्या हो रहा है कहीं मुझसे ध्यान में कोई भूल तो नहीं हो रही ये देखो मन की चालबाजियां यह ध्यान की शुरुआत है और मन कहेगा ध्यान में कोई भूल हो रही इसलिए तो तंद्रा छा जाती ये तंद्रा नहीं है इसके लिए योग शास्त्र में अलग ही शब्द है योग निद्रा यह नींद नहीं है

यह रस रसमेहता की एक अवस्था है इतनी रस रसमेता कि ना मैं दिखाई पड़ू ना मैं सुनाई पड़ूं तुम सोने ही गए हो तुम मेरे साथ इतने आत्मलीन हो गए हो इतने एक हो गए हो सुनने के लिए दूरी चाहिए देखने के लिए भी दूरी चाहिए थोड़ा फासला तो चाहिए देखने के लिए दूसरे को ही देख सकते हैं। दूसरे को ही सुन सकते हैं। अपने को कैसे देखोगे

ऐसी घड़ियां आ जाएंगी जब तुम इतने लीन हो जाओगे मेरे साथ कि न तुम्हें शब्द सुनाई पड़ेंगे न तुम्हें मैं दिखाई पड़ूंगा और यही घड़ियां हैं जब तुम्हें निशब्द सुनाई पड़ेगा और जब तुम्हें मेरी देह तो दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन मेरा स्वरूप दिखाई पड़ेगा

उस घटना के दो हिस्से पहली घटना होगी कि मेरे शब्द सुनाई पड़ने बंद हो जाएंगे मेरी देह दिखाई पड़ने बंद हो जाएगी ये घट रहा है अब अगर तुम इसी रास्ते पर चले गए बिना सोच विचार किए कि कहीं नींद तो नहीं आ रही कहीं तंदरा तो नहीं हो रही कहीं ध्यान में कोई भूल चूक तो नहीं हो रही अगर तुम इसी रास्ते पर चले गए चले गए जल्दी मैं जो नहीं बोल रहा हूं जो नहीं बोला जा सकता जो शब्द में नहीं बंधता है

वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा मेरा सुन भी तुम्हें सुनाई पड़ेगा बोलना तो आहत नाद है ओठों की टक्कर कंठ के यंत्र की टक्कर से पैदा होता है सत्य अनाहत नाद है जिन फकीर कहते एक हाथ की ताली बजे ऐसा है सत्य आहत नहीं है दो चीजों की टकराहट नहीं है

वीणा के तार छेड़ देते हो संगीत पैदा होता है यह संगीत द्वंद से पैदा हो रहा है तुम तुम्हारी अंगुली ने तार को छोड़ दिया यह संगीत एक तरह का संघर्ष है इसलिए संगीत भी है मगर इसमें विसंगीत जुड़ा हुआ है एक और संगीत है जो आहत नहीं होता उसी को अनाहत कहा है उसी को ओंकार कहा है अगर तुम्हें मेरे शब्द सुनाई पड़ने बंद हो गए

और मैं भी दिखाई पड़ने बंद हो गया और आंखें भी खुली हैं और तुम यहां मौजूद भी हो और तत्म कुछ हो गया कि कान काम नहीं करते आंख खुली है और काम नहीं करती तुम जागे हो और लगता है नींद लग गई ये बड़ी प्यारी घटना है ध्यान ठीक दिशा में जा रहा है उसकी सूचक घटना है

अब जल्दी ही दूसरी घटना घटेगी अगर चलते रहे इसी पर हिम्मत साथ कर हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि मन निश्चित ही सवाल उठाएगा कि क्या तुम बहरे हो गए क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई तुम्हारा चित्त कहीं विभ्रम में तो नहीं पड़ गया है तुम विक्षिप्त तो नहीं हो रहे हो सुन रहे हो और सुनाई नहीं पड़ता देख रहे हो और दिखाई नहीं पड़ता कहीं कुछ मस्तिष्क के स्नायों में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई

कोई ध्यान ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा मस्तिष्क दुर्बल हो रहा है या तुम विक्षिप्त हो रहे हो अगर यह सवाल ना उठाए और कहा कि ठीक है पागलपन तो पागलपन और नींद तो नींद और जो भी हो रहा है ठीक अगर सब छोड़ दिया मुझ पर और चल पड़े तो दूसरी घटना जल्दी सुनाई पड़ेगी तुम्हें ओंकार सुनाई पड़ेगा नाद सुनाई पड़ेगा जो आहत नहीं है एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी

और वही सुनाई पड़ जाए तो तुमने मुझे सुना और निराकार दिखाई पड़ने लगे यहां तुम्हें तो ही तुमने मुझे देखा तो ही मैं तुम्हारे काम आया तो ही मैं तुम्हारी नाव बना तो ही तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया यह सावन की भरी रात श्यामल पुलकों में लुप छिप उल्लास भरी बह रही बात

मधु पीपी कर हो गए मत वन बल्दरियों के शिथिल गात यह सावन की मत भरी रात डुबो सावन आ रहा है नाचो झूले डालो सावन आ रहा है झूलो तीसरा प्रश्न आप कहते हैं कि यहां खोने को कुछ भी नहीं

कहीं खो गए तो कहीं न लौट सके तो किस निर्जन में अकेले रह जाओगे संगी साथ छूट जाएंगे प्रिजन मित्र परिवार ध्यान का मार्ग तो एकांत एक का मार्ग है वहां तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे नहीं कि बाहर से पत्नी को छोड़कर जाना पड़ेगा

मगर भीतर तो अकेले हो जाओगे ध्यान में पत्नी को सांत न ले जा सकोगे ध्यान में अपनी तिजोड़ी को भी सांत न ले जा सकोगे और वही तुम्हारा बल है और ध्यान में अपने ज्ञान को भी सांत न ले जा सकोगे और वही तुम्हारे अहंकार की प्रतिष्ठा है वही तुम्हारा सिंहासन है ध्यान में तुम कुछ भी न ले जा सकोगे बिल्कुल नग्न तुम्हें जाना होगा डर लगता है

फिर इस जमीन पे चाहे थोड़े कांटे भी हों चाहे थोड़े दुख भी हों, मगर इस पे मैं सदा सदा से रहा हूं उन कांटों का भी मैं आदि हो गया हूं ध्यान रखना अगर पुराने दुख और नए दुख में चुनना हो तो लोग पुराने दुख को चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि कम से कम पुराना है उसकी आदत तो हो गई है यह नए की तो आदत भी नहीं है पता नहीं कैसा सिद्ध हो

किसी तरह उगल देना है जाके परीक्षा में तुम्हारी परीक्षाएं क्या है सिर्फ वमन की प्रक्रियाएं पहले खोपड़ी में भर लो फिर उल्टी कर दो और जितने ढंग से उल्टी कर दो पूरी परीक्षा में उतने तुम ज्यादा कुशल हो स्मृति की परीक्षा है बुद्धि की परीक्षा नहीं है और सभ्य पर आधारित कि कहीं तृतीय श्रेणी में ना आ जाओ कहीं असफल ना हो जाओनी बड़ी बदनामी होगी बच्चा असफल के घर आता तो देखो माँ बाप उसे किस ढंग से देखते

दो कौड़ी का किला मकोड़ा कि तुम पैदा होते क्यों ना मर, मर गए और अगर प्रथम श्रेणी में प्रथम आ जाए और स्वर्ण पदक लेके घर आए तो मां बाप भी जलसा मनाते भोज देते छाती उनकी फूल नहीं समाती बच्चे ने उनके अहंकार की तृप्ति कर दी उनके अहंकार को खूब भर दिया

उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं वो बच्चा अकड़ रहा है वो उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं पैर में तुम क्या कर रहे हो क्यों इस बच्चे को मारे डाल रहे हो ये जिंदगी भर फिर झुकता रहेगा डर के मारे और दो खतरे होगा एक तो डर के मारे झुकेगा ये नुकसान हो गया इसकी आत्मा गुलाम की आत्मा होगी एक मानसिक गुलामी होगी एक दास्ता होगी और दूसरा खतरा

तुम्हें लहर पुकार थी न पास स्वर्ण की तरी न पास पर्ण की तरी न आस पास दिखती कहीं समुद्र की परी अपार सिंधु सामने मगर न हार मानना असीम शक्ति बाहु में अनंत स्वप्न के व्रती तुम्हें लहर पुकार थी न प्यास ज्योति की किरण

अजय शक्ति सांस में महान कल्प के कृति तुम्हें लहर पुकार थी अशब्द हो चला गगन न सांस ले रहा पवन विलीन हो चली धरा ठहर ना पा रहे चरण विनष्ट विश्व सामने मगर हार मानना, नवीन सृष्टि स्वप्न ले तुम्हें लहर निहारती तुम्हें लहर पुकार थी मुकेश डरते हो जरूर क्योंकि डरना सिखाया गया है

इसलिए मैं जब तुम्हारे साधु संतों को देखता हूं मंदिरों में आश्रमों में तो मुझे एक बात जो सबसे पहले दिखाई पड़ती है वो ये कि उनकी तलवार में धार नहीं है बोथली तलवारें उनकी आंखों में बुद्धि की चमक नहीं है। और न उनके व्यक्तित्व में प्रेम का प्रवाह है

एक के पुण्य में बोझ होगा ढो रहा है किसी तरह भय के कारण एक गुलाम होगा और एक मालिक होगा तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ गुलाम हैं। डर रहे हैं कि पाप ना हो जाए कहीं नरक में ना सड़ना पड़े उनके शास्त्रों ने खूब डराया है उन्हें और नरक के ऐसे ऐसे विभत् चित्र खींचे कि कोई भी डर जाए

क्योंकि स्वर्ग भी प्रलोभन है वह भय का ही दूसरा हिस्सा है लोभ इधर भय दो इधर लोभ दो तो। सर्कस में तुम देखते हो हाथी तक नचाए जाते तुम सोचते हो हाथी को कुछ मजा आ रहा नाचने हाथी कुछ प्रसन्न हो रहा पैर उठा उठा के फुदकने भार है हाथी को पैर उठा के फुदकना उसकी तुम तकलीफ तो समझो उसका वजन तो देखो

खड़ा कर देते हो बिजली के शाक मारते अपने आप ही उठाएगा पैरों करेगा क्या अब तुम नीचे से बिजली का शाक दे रहे हो तो गरीब हाँ पैर ना उठाए तो करे क्या इसको नाच कहते हो तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे साधु सन्यासी इस तरह का नाच कर रहे हैं नीचे नरक से शाख आ रहे हैं। बिजली के शाख कोई भी नाचेगा हाथी तक नाच लेता है मगर यह नाच तो नाच नहीं

और सर्कस के कटघरों में समाप्त होता है कोई हिंदू कटघरे में कोई मुसलमान कटघरे में कोई ईसाई कटघरे में ये सब अलग अलग सर्कस सर्कसें कोई ग्रेट बॉम्बे सर्कस और कोई ग्रेट रेमन सर्कस सब सर्कस सर्कसें कुछ भी करवा लो आदमी से उसको सताओ और उसको प्रलोभन दो

इसके लिए अनंतकाल तक नरक में सड़ना पड़ेगा और जिन ने चाय नहीं पी और काफी नहीं पी और सिगरेट नहीं पी और शराब नहीं पी बस इस कारण अनंतकाल तक स्वर्ग में मजा मौज करेंगे इस कारण और मजा मौज में वहां करेंगे क्या न काफी न सिगरेट न शराब

तो मजे मौज में करोगे क्या तो मजे मौज के लिए वो सारी व्यवस्था वहां करनी पड़ती जो जो यहां छोड़ा है वहां खूब इंसान है वहस्त में इंसान है चश्मे बह रहे हैं शराब के यहां कुल्लड़ों में पीना पड़ती वहां चश्मे बह रहे हैं मारो डुबकी जी भर के पियो जितनी पीने हो उतनी पियो

जिंदगी में बात मुल्ला नसुद्दीन जैसी हालत नहीं है कि कंबल ने तुम्हें पकड़ा हो कंबल को तुम पकड़े हुए हो कंबल को तुम में कोई भी रस नहीं है तुम अभी छोड़ दो इसी क्षण छूट जाए और छोड़ोगे तो ही छूटेगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ एक कदम से ही इंच इंच बढ़ो मगर बढ़ो

अब तो यह सागर मुझे अपने में डुबा ले अब कहां जाना है यह किनारा भी छोड़ दोगे वो किनारा भी छोड़ दोगे किनारे की आकांक्षा ही सुरक्षा की आकांक्षा है अब तुम असुरक्षा में जीओगे, और जो असुरक्षा में जीता है वही है। सन्यास का अर्थ है असुरक्षा में जीने का विज्ञान ग्रस्त का अर्थ है सुरक्षा में जीना

उसकी छवि देखे बिना न रह जाता क्षण भर उसकी मस्ती को चखता है धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस फकीर में कि घड़ी कब बीत जाती पता न चलता वो खड़ा रहता चुपचाप उसकी मस्ती को देखता परखता मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता ये रोज का उपक्रम हो गया एक दिन इतना भावा अभिभूत हो गया कि उस फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि महाराज

ये बड़े मज़े की दुनिया है सम्राट कह तो रहा था कि चलो लेकिन प्रसन्न होता यही सुनके कि फकीर कहता कैसा महल कहां का महल हम जाए वहां मस्त हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते हमने महलों इत्यादि का त्याग कर दिया अपेक्षा यह थी भीतर तो और भी पैर पकड़ लेता लेकिन फकीर उठ के खड़ा हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया

कि मैं कुछ गलती में तो नहीं पड़ गया इस आदमी ने कोई चालबाजी तो नहीं की यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं थी कि यहां बैठ के बांसरी बजाता रहा बजाता ही रहा बजाता ही रहा यह कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था कहीं ये सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का यह भी खूब फंसे आप कुछ कह भी नहीं सकते इसने एक बार मौका भी नहीं दिया इसने यह भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं मजे में हूं क्या वर्षा का करना है एक आत बार तो कहता यह कैसा फकीर है

वो वहां भी बांसरी बजाता था महल में भी बांसरी बजाता था मगर अब वो मखमल के गद्दों पे बैठ के बजाता था यहां तो छाती पे सांप लौट जाते थे सम्राट के कि ये कहां का आदमी मैं घर में ले आया ये कोई फकीरी सम्राट से भी ज्यादा शांत से वो रहता था सम्राट को तो कोई चिंता फिक्र भी थी आखिर अपना राज्य अपना महल अपनी धनदौलत हजार उपद्रव उसको तो कोई उपद्रव था ही नहीं वो तो बांसरी बजाए

मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है मेरा एक आध दो नौकर से काम चलता है इसने दस बीसों को उलझाया रखता है इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है मांगे चला जाता है कपड़े शानदार पहनता है कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं कोई वजीर इत्यादि हूं ये सम्राट मालूम होता और मस्त और दिन भर बांसरी बजाना ना कोई चिंता ना कोई फिक्र कल देखें क्या फर्क बताता सुबह फकीर के साथ

उस फकीर ने कहा कि अब हम तो आगे जाते तुम चलते हो कि नहीं सम्राट का मैं कैसे चल सकता हूं मेरा महल मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी दंदौलत तो फकीर ने कहा यही फर्क हम जाते तुम नहीं जा सकते तुम ग्रस्त हो हम सन्यासी थे फिर एक क्षण को सम्राट को दिखाई पड़ा कि अरे ये मैंने क्या कर लिया

सिर्फ बाहर से संयस्त हो जाने से कुछ भी ना होगा अब भीतर से भी सं्यस्त होना है आखिरी प्रश्न आप जीवन के जिस महाकाव्य को गाए चले जा रहे हैं उसके अनबोले बोल क्या हैं? कभी उससे उठी प्रेम की उत्तान लहरें

अंतर बाहर भिगो जाती हैं कभी उससे उठी ध्यान की तरंगें मन प्राण को शीतल कर जाती हैं और फिर कभी शून्य घेरता है संगीत में होकर नरेंद्र अनबोले बोल हैं मगर उन्हें कैसे बोला जा सकता है अनबोले हैं अनबोले रहेंगे हां उन्हें सुना जा सकता है

लेकिन उन्हें बोला नहीं जा सकता ध्यान रखना अन बोले जरूरी नहीं है कि अन सुने रहें अन बोले भी सुने जा सकते हैं और वही किमियां है शिष्यत्व की कि जो नहीं बोला जा रहा है वह भी तुम सुन लो जो बोला जा रहा है उसे तो कोई भी सुन सकता है वह विद्यार्थी का लक्षण है। जो नहीं बोला जा रहा है उसे जब तुम सुन लोगे तो शिष्य हुए

और जिस दिन तुम उसे जीने लगोगे उस दिन भक्त हुए बस ये तीन सीढ़ियां हैं विद्यार्थी शिष्य भक्त विद्यार्थी सिर्फ सुनता है जो बोला जाता है शिष्य सुनता है जो नहीं बोला जाता और भक्त उसे जीता है क्योंकि जिओगे तो ही समझोगे अनबोले को सुन भी लिया तो क्या होगा समझ नहीं आएगी जब जियोगे तब समझ आएगी

इसलिए रोज बोलता हूं विद्यार्थी होंगे वो बोले में से कुछ ले लेंगे शिष्य होंगे वो अन बोले में से कुछ ले लेंगे भक्त होंगे वह अनबोले को जी लेंगे शेष है जो कहना है कहा आज तक बहुत अनेकों बार अनेक रीतियों से तुम समझे भी जिसे पता नहीं किस भांति मैं क्षण क्षण की अनुभूति कहना चाहता हूं सुनो

शेष है जो कहना है वह शेष ही रहेगा रविन्द्रनाथ को मरते समय एक मित्र ने कहा तुम धन्यभागी हो मृत्यु की संधिम घड़ी में परमात्मा को धन्यवाद दो कि तुमने छह हजार गीत गाए इतने गीत किसी आदमी ने कभी नहीं गाए और तुम्हारा हर गीत ऐसा है कि संगीत में बंधने योग

संगीत से सरोबोर है पश्चिम में शैली को महाकवि समझा जाता है उसके केवल दो हजार गीत हैं। रविनाथ के छह हजार गीत हैं और गीत संख्या में ही ज्यादा नहीं है गुण में भी ज्यादा है तो मित्रन ठीक ही कहा था लेकिन रविनाथ की आंसू से झरझर आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं धन्यवाद न दे सकूंगा

मैं तो यही कहता हूं परमात्मा से कि अभी मैंने गाया कहा जो मुझे गाना था अभी तो मैं केवल साझ बिठा पाया था अभी संगीत कहां पैदा हुआ था और ये तुमने कैसा किया प्रभु कि विदा का क्षण आ गया गीत गाने भेजा था वो मैं गाना पाया उस गाने की चेष्टा में ये छह हजार गीत पैदा हुए मगर जो शेष था वह शेष ही रहा

साज बिठा पाया शास्त्रीय संगीत तक देखे ना साझ बिठाते कभी आधा घड़ी लग जाती जो नहीं जानते वो तो थोड़े हैरान होते हैं घर से बिठा के क्यों नहीं आ गए अभी यहां ठोंका ठाकी कर रहे हैं वीणा कसी जा रही तबले ठोंके जा रहे हैं पाउडर मला जा रहा ये क्या कर रहे हो घर से क्यों नहीं करके आ गए लेकिन कुछ चीजें हैं जो रेडीमेड नहीं हो सकती

जो क्षण क्षण में बांधनी होती अब वो जो वीणा के तार कस रहा है वो घर भी कस सकता था तुम कहोगे जरूर कस सकता था मगर नहीं उसे फिर कसने पड़ते क्योंकि ये जो लोग मौजूद हैं इनको बिना देखे तार नहीं कसे जा सकते ये जो माहौल है ये जो हवा है इन्हें बिना देखे तार नहीं कसे जा सकते

के साथ साथ तार कसे जाएंगे यह वीणा के ही तार नहीं कसरा है यह वीणा और श्रोताओं के बीच संतुलन साध रहा है बिना जानने वालों को समझ में नहीं आएगी बात यह तार ही नहीं कसरा है यह तुम्हारे हृदय के साथ तालमेल बिठा रहा है वो जो तबला कसरा है वो तबले ही नहीं कसरा है वो जो

हथोड़ी से ठोक रहा है तबले को तबले को नहीं ठोक रहा है वह तुम्हारे कान के पर्दों को तबले के साथ बिठा रहा है वह तबले को तुम्हारे अनुकूल बना रहा है तुम सुनोगे सुनने वाले बदल जाएंगे फिर बीणा कसनी पड़ेगी मैं जो बोलता हूं वह तुम्हारी क्षमता के अनुसार होता है

अगर यहां सारे नए लोग बैठे हों सुनने को तो मैंने तुमसे जो आज बोला नहीं बोल सकता था इसलिए गांव गांव जाके लोगों से बोलना मुझे बंद कर देना पड़ा क्योंकि एक बात अनुभव में आने लगी बार बार कि अगर भीड़ भाड़ में बोलता रहा तो जो मुझे कहना है कह ही ना पाऊंगा कहना तो दूर

साज भी ना बिठा पाऊंगा ऐसा हुआ लखनऊ के नवाब ने वाजिद अली शाह ने वाइसराय को निमंत्रण दिया था संगीत की महफिल जमी अंग्रेज वाइसराय पहली दफा भारत आया था उसे कुछ शास्त्रीय संगीत का तो पता ही नहीं था संगीत का भी ऐसे कुछ उसे पता नहीं था बैठक जमी लखनऊ के

संगीत के प्रेमी इकट्ठे हुए बड़े से बड़े संगीतक बुलाए गए थे वो कसने लगे कोई अपनी वीणा कोई अपनी सारंगी कोई अपना तबला कोई अपनी मृदंग वो सब साज बिठाने लगे और वाइसराय से ढलाने लगा सोच के कि संगीत शुरू हो गया वाजिद अली तो बहुत हैरान हुआ और दूसरे भी बहुत हैरान हुए कि क्या हो रहा है

और जब साज बैठ गए और संगीत तक संगीत जन्माने को तत्पर हुए तो उसने आंख खोली और वाजिद अली से कहा कि संगीत बंद क्यों हो गए जारी रखा जाए मुझे बहुत पसंद आया यही जारी रखा जाए तो रात भर यही चला अब वाय कहे वही तो मेहमान था तो रात भर यही चला कि लोग बीना कसते रहे तबला ठोकते रहे

जिदल अपनी सिर ठोंकता रहा बाकी सुनने वाले सिर ठोंकते रहे और वाइस राय बड़ा प्रसन्न होता रहा कि क्या गजब का संगीत हो रहा है सुनने वाले के अनुसार बंद कर देना पड़ा मुझे यात्राओं को क्योंकि जो सुनने वाले थे वो केवल इतना ही समझ सकते थे कि तबला ठोंका जाए कि वीणा की तार सी जाए बस उसको ही वो संगीत समझते थे

बैठ गया हूं इसलिए अब एक जगह ताकि धीरे धीरे सुनने वाले और मेरे बीच एक तारतम्य हो जाए एक गहराई हो जाए एक नाता हो जाए एक लहर में हम बंध जाएं आज से कोई 150 साल पहले एक वैज्ञानिक ने पहली दफा एक अद्भुत बात खोजी थी अब उस खोज का महत्व बढ़ता जा रहा है उस पर नए काम शुरू हुए

उसने एक बात खोजी अचानक खोज ली अक्सर महत्वपूर्ण बातें अचानक खोज में आती एक घर में मेहमान हुआ उस घर की एक दीवाल पर दो पुराने घड़ियाल पुरानी घडियां बड़ी बड़ी घड़ियां, पेंडुलम वाली घड़ियां एक ही दीवाल पर लगी थी वो चकित हुआ ये जानकर वैज्ञानिक था तो गौर से देखा उसने

कि दोनों के पेंडुलम बिल्कुल एक से हिलते एक साथ ले तो उसने एक घड़ी का पेंडुलम पकड़ रखा लय तोड़ दी फिर छोड़ दिया पेंडुलम चला दिया मगर ल तोड़ दी लेकिन चकित हुआ कि आधा घड़ी के बीच फिर लैथिर हो गई फिर वापस पेंडुलम साथ ही साथ घूमने लगे दोनों बाएं जाए दोनों दाएं जाए साथ, साथ।

उसने कई बार ये प्रयोग किया रात भर सो ना सका कई बार एक पेंडुलम को रोक दे और उल्टा चला दे कि जब पहला पेंडुलम बाएं जा रहा है इसको दाएं चला दे मगर थोड़ी बहुत देर में बस फिर वापस धीरे धीरे धीरे धीरे दोनों एक लय में बद्ध हो जाएं। बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है क्योंकि इन घड़ियों के बीच कोई संबंध नहीं

मगर संबंध है जो दिखाई नहीं पड़ते वर्षों की खोजों से पता चला कि वो जो एक पेंडुलम का हिलना है वो पीछे की दीवार में सूक्ष्म तरंग पैदा करता है बड़ी सूक्ष्म तरंग कि वर्षों के बाद वो खोज पाया उस तरंग को और वह तरंग दूसरे पेंडुलम को समझ में आ जाती और साठ डोलने का मजा प्रकृति हमेशा

कम से कम शक्ति वह करके काम करती है जिसमें कम से कम शक्ति वह हो अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत डोलें तो दुगनी शक्ति वह होती अगर एक साथ डोलें तो आधी शक्ति वह होती तो जब मैं जनता में आम जनता में बोल रहा था तो बहुत शक्ति वह होती थी फिर भी बड़ी मुश्किल बात थी अब सिर्फ उनसे बोल रहा हूं जो प्यासे हैं

अब कुछ कहा जा सकता है उनसे बोल रहा हूं जिनके पेंडुलम मेरे पेंडुलम के साथ गूंज रहे हैं डोल रहे हैं जिनका मुझसे हृदय का तार जोड़ा है इसलिए सन्यास की घटना अनिवार्य हो गई अंततः सिर्फ सन्यासियों से ही बोलना चाहता हूं जिनका तार मुझसे बिल्कुल मिला हुआ है फिर भी तुमसे कहूं जो शेष है कहने को शेष ही रहेगा

हाँ चेष्टा हम करते रहेंगे उसे कहने की और बहुत दूर तक हम उसके करीब भी पहुंचते रहेंगे करीब करीब उड़ाने होती रहेंगी हम रोज रोज करीब आते जाएंगे मगर कुछ अनकहा अनकहा रहेगा सत्य सदा अनकहा रह जाता है उसके कितने ही पास आ जाओ कितने ही पास आ जाओ उसे कहा नहीं जा सकता लेकिन उसके पास आते आते एक नई कला सीखने में आ जाती है सुना जा सकता है

फिर से दोहरा दूं। मैं रोज कहता जाता हूं मेरे कहने से सत्य किसी दिन मैं कह सकूंगा तुमसे ऐसा नहीं है फिर क्यों कहे जाता हूं इसलिए कहे जाता हूं कि जैसे जैसे मैं करीब आने लगूंगा जैसे जैसे करीब आने लगूंगा तुम भी सुनने की गहराई में बढ़ते जाओगे और एक दिन वो घड़ी आ जाएगी मैं तो नहीं कह सकूंगा लेकिन तुम सुन लोगे तुम्हारा विद्यार्थी शिष्य हो जाएगा और सुन लोगे तो उसे जीना ही पड़ेगा

फिर उसके विपरीत ना जी सकोगे तुम्हारा भक्त पैदा हो जाएगा है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया उठी एक किरण धाई छितिज को नाप गई सुख की इसमती कसक भरी निर्धन की नैन कोरों में कांप गई बच्चे ने किलक भरी मां की वह नस नस में व्याप गई अधूरी हो पर सहज थी अनुभूति मेरी लाज मुझे साजबन ढांप गई फिर मुझे बेसबरे से

फिर मुझे बेसबरे से रहा नहीं गया पर कुछ और रहा जो कहा नहीं गया निर्विकार मरुतक को सींचा है तो क्या नदी नाले ताल कुए से पानी उलीचा है तो क्या उड़ा हूं दौड़ा हूं तैरा हूं पारंगत हूं इसी अहंकार के मारे अंधकार में सागर के किनारे ठिटक गया न तो हूं उस विशाल में मुझसे बहा नहीं गया इसलिए जो रहा वह कहा नहीं गया शब्द यह सही है सब व्यर्थ है

पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है शायद केवल इतना ही जो दर्द है वह बड़ा है मुझी से सहा नहीं गया तभी तो जो अभी और रहा वह कहा नहीं गया यह तो कवि के वचन है और कवि को तो सिर्फ झलके मिलती हैं क्योंकि उसका अहंकार पूरा नहीं जाता जीने जीना होता जाता है लेकिन जीना पर्दा बना रहता बना रहता

कवि और ऋषि में यही भेद है कवि को झलकें मिलतीं, मगर उसको भी ये झलक मिल जाती कि है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया लेकिन ऋषि को तो सत्य का समग्र अनुभव होता है झलक नहीं है। वह तो सत्य में हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, वह तो ब्रह्म में हो जाता है अनलहक

मैं सत्य हूं ऐसी उसकी प्रतीति हो जाती मैं मिट जाता सत्य ही रह जाता उसे कहा नहीं जा सकता मगर ऋषियों से कहने की चेष्टा करते रहे उस चेष्टा से सुनने की कला आ जाती है सुनने वालों में मैं तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन तुम जरूर सुन पाओगे उसी आशा में रोज कहे जाता हूं जानते हुए है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया आज इतना